शिवानंद स्मृति संग्रह महापुरुष जी की स्मृति उस निम्न श्रेणी के गांव में एक छोटा सा मंदिर था समाचार सुनकर एक दिन महापुरुष जी हम में से कुछ लोगों को लेकर वहां गए थे बहुत ही गंदा गांव था नाक पर कपड़ा लगाकर जाना पड़ा बहुत ही काले कलूटे चेहरे थे उन लोगों के हमारे पहुंचते ही गांव में हलचल मच गई बहुत से लोग आकर साधु बाबा साधु बाबा कहकर हमारे चारों ओर खड़े हो गए महापुरुष महाराज ने घूम घाम कर सब कुछ देखा उन लोगों को मकान रास्ते आदि साफ सुथरे रखने के लिए कहा और बाद में उनके मंदिर में गए मंदिर बहुत ही छोटा था सिर झुकाए उसमें घुसना पड़ा भीतर सिंदूर पोती हुई कुछ छोटी छोटी मूर्तियाँ थीं वह पूजा बाहर खोल मंदिर के भीतर गए और कुछ समय तक आंख मूंद कर हाथ जोड़े खड़े रहे बाहर आकर उन्होंने कहा देवता को दस रुपए चढ़ा आया हूँ उससे क्षीर भोग देकर तुम लोग प्रसाद पाना उस निम्न श्रेणी के गांव में उच्च वर्ण के लोग नहीं जाते थे वहाँ पुरुष महाराज उनके गांव में गए और उनके देवता को प्रणाम किया इससे वे बहुत ही प्रसन्न हुए सभी लोग उन्हें बारम्बार दंडवत प्रणाम करने लगे उन्होंने भी उन्हें आशीर्वाद दिया महापुरुष जी मानो उस गांव के कल्याण के लिए ही उस दिन वहां गए थे उस मंदिर में जाकर वह कुछ व क्षणों के लिए भगवत भाव में आविष्ट हो गए थे बाद में आश्रम लौटकर उन्होंने कहा था एक भगवान की ही तो सब लोग पूजा करते हैं अछूतों के देवता पृथक नहीं है आहा उनकी कैसी भक्ति है कुछ दिनों बाद उस गाँव के पास से जाते हुए मैंने देखा कि गांव का रूप एकदम बदल गया है महापुरुष जी की बात सुनकर उन लोगों ने सारे गांव को साफ कर डाला मंदिर के चारों ओर भी सफेदी कर दी देखकर मैं आश्चर्यचकित हुआ महापुरुष जी के उपदेश से उनके मन का कैसा परिवर्तन हुआ था रांची रहते समय मैं बीच बीच में मठ में जाया करता था मठ में जाने पर महापुरुष महाराज मेरा बड़े प्रेम से आदर करते थे तथा खाने पीने का विशेष प्रबंध कर देते थे राखी आश्रम के प्रति भी उनका बड़ा आकर्षण था वहाँ बहुत बहुत सा सामान उन्होंने दिया था मुझे भी अच्छे अच्छे वस्त्र दिए थे शरद महाराज के दिवंगत होने के बाद वह एकाधार में मानो श्री ठाकुर और श्री हो गए थे साधु भक्त सभी के ऊपर उनकी करुणा और प्रेम असीम था जीवन के अंतिम भाग में कोई भी आए उसे दीक्षा देते थे किसी को लौटाते नहीं थे और सदा ही श्री ठाकुर के भाव में विभोर रहते थे उनके श्रीमुख से उस समय जो भी वाणी निकलती थी वह दैव वाणी के समान होती थी वह जो कुछ कहते उसी का फल होता था हम लोगों को भाग्य से ऐसे महापुरुष का सत्संग लाभ हुआ था उनसे हमें अपरिमित स्नेह प्रेम मिला था श्री ठाकुर और श्री ही थे उनके जीवन का सारा धन श्री ने ही मुझे महापुरुष महाराज के पास काशी भेजा था मुझे ऐसा लगता है कि इसी कारण वह मेरे ऊपर इतना अधिक स्नेह प्रेम रखते थे मेरे सर्वांगीण सर्वांगीण कल्याण के लिए उनके प्रयत्न में कमी नहीं थी